लयं, लयं, मी शंकरं, शंकरं चैतन्यं सर्वगं सर्वं ृतिपुरा नुनाल सर्व सर्व नमा भगवत् चैतन्यम सर्वूतगुहाशयातीत तस्म उपदेश सहस्त्री भगवान शंकराचार्य के लिखे हुए जो शिष्य को सीधा सीधा तत्व साक्षात्कार करने के लिए कि क्या चिंता भाव भावना मन में रखना है सीधा उसी को निरूपण करते हैं सीधा उसी को निरूपण करते हैं है तो अब जो है यहाँ पे अपने स्वरूप की जो है स्वरूप वास्तविक क्या है उसको ठीक समझाने के लिए जो चे चैतन्य मैं शुद्ध हूँ मैं दृष्टा मात्र हूँ दृष्टा भी दृश्य के सापेक्ष में है तब तो अकेला मैं हूँ कोई दृश्य नहीं है तब तो दृष्टि तो भी नहीं है शुद्ध चेतन व्यापक चेतन मात्र शुद्ध व्यापक असंग चेतन मात्र सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान ना हो तभी जाके भ्रांति होती है सामान्य ज्ञान है कि मैं हूँ और मैं चेतन हूँ इसमें भी ये दोनों में कोई शंका नहीं है परंतु मैं असंग हूँ मैं व्यापक हूँ ज्ञान हमें नहीं है ये शास्त्र से पता यदि लग जापता को पता लग जाए तो बस अनित्य मुक्त हमेशा मुक्ति मुक्ति बंधन कभी मुझको छुआ नहीं इसलिए पढ़े थे हम दो न मुझ में सत्यमस्त विक्र ही परम सत्य है कि मेरे में कोई विक्रिया नहीं है विकार हेतु न में और कोई विकार के हेतु भी नहीं है द्वैत तो हो तो विकार होने की संभावना है जब तो कुछ है नहीं तो मेरा विकार कहा प्रपंच होता तब परेशानी पूर्ण पाप फिर मुख्य बंधन वर्ण अश्रम धर्म के प्रसंग होता पर तो दूसरा जब कोई मुझसे भिन्न को दूसरा है ही नहीं तब इसका इसका कोई संबंध ही नहीं है और मैं अनादि हूँ मैं निर्गुण हूँ कर्म और कर्म फल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है शरीर कर्म करता है भी किसी जगह में आग लग गया आकाश नहीं चलती कहीं पे सात दिन से बारिश हो आकाश नहीं गीला होता है इसी प्रकार आकाश से भी सूक्ष्म कहीं पे कुछ भी क्रिया हो रहा है तो उसके साथ मेरा कोई संबंध में अत्यंत सूक्ष्म हूँ इतना होते हुए भी कल इसको पढ़ ली सदा समा समस्त के तो मैं समान समान रूप में क्यों, सभी को रूप से समूत स्पूर्ति प्रदान करने वाला सभी को समान रूप से प्रदान करने के कारण मैं किसी के प्रति मेरा कोई विषमता की भाव नहीं है सदा चर अक्षर भरम ही अथो उत्तम मैं जो क्षर चार, मतलब क्षेत्र जो जगत है उत्पत्तिशील वस्तु नाशवान होते हैं है। है। है है। परम ही अथ उत्तम और अक्षर से पड़े हुए तो भगवदगीता के ना छुमतीत अक्षरा तक चौथम चीत पुरुषोत्तम है इसलिए था, भी। मैं आत्म, आत्म, होते भी की भी पर आत्म तत्व तथा इतना होते हुए भी अपने को मैं गलत समझ लिया था क्यों अज्ञान से स्वरूप के अज्ञान के कारण मैं अपने को ऐसा उल्टा समझ लिया मैं करता भूखता सुखी दुखी भूखी प्यासी ये अपने ऊपर हम आरोप कर लिए थे परंतु जो है इ, इ, इ, मेरे अंदर नहीं है मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ मैं सर्वथा व्यापक हूँ पूर्ण हूँ कल कर लिए थे आठवां तक आज नौवां से शुरू हो रहा दया भाव नया च कर्म भी तो आत्मा अव्यवधि सुनिर्मल दृगादिशक्ति प्रचित अहम स्थित गगनम जथाचल अविदया भावया च कर्म भी आत्मा अव्यवधिषु निर्मल दिगादिशक्ति प्रचितः हम अद्व स्थित स्वरूपे गगन जथाचल अज्ञान के कारण अविद्यादि भोक्तित्व के बुद्धि के कारण कि मेरे को भावनाया कर्म भी आत्मा अव्यवधिश निर्मल है के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है अज्ञान से प्रतीत होता है कि मैं यद्यपि मैं किसी से अलग नहीं हूँ मतलब इंसरेबल इमीजिएट साक्षात अप्रह्म किसी के मेरे को किसी से अलग नहीं किया जा सकता मैं सबसे अभिन्न कारण से अविद्या से भाव न हो जाए कर्म से मुझे प्राप्त हो जाए विविध तो आत्मात्मा सबसे अलग अभिन्न है आत्मा मतलब किसी से व्यवधान नहीं है मेरा सभी में साथ रूप में विद्यमान हो किसी साथ कोई व्यवधान नहीं है से परंतु फिर भी मैं शून्य सुनिर्मल हूं किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं है परंतु जो मैं दुष्टाश्रोता मनता भी ये सब बोलते हैं त्रिगा शक्ति प्रचित अहम ये जो है उपाधि के अंदर ये शक्ति है दुष्टाश्रोता मनता वास्तविक आत्मा का कुछ भी नहीं है आत्मा सर्वत ही असंग है दुष्टित्व उपाधि के माध्यम से आत्मा में आरोप होता है मैं तो आकाश की तरह गगनम तरफ अचलम जैसा आकाश हमेशा ही अचल है परंतु दिखाई प्रतिति होती है खाली बोतल के लेकर किधर से उधर ले जाए तो प्रतिति होते है कि जैसे आत्मा जा रहा है परंतु ये आत्मा में कोई क्रिया नहीं है आत्मा आत्मा आत्मा है है है है में में कोई क्रिया का को पूर्ण की जगह ही नहीं है। तो में होता है। जहां से कुछ क्रिया होना संभव है परंतु में क्रिया होना संभव नहीं इसलिए परंतु अविद्या की भावना से किसी से मैं भिन्न नहीं हूँ किसी से मैं अलग नहीं हूँ परंतु अज्ञान के कारण लगता है कि सारा क्रिया हमारे साथ है झ तो झूठा है ये कोई अलग नहीं है कि शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और शरीर और न शरीर की क्रिया के साथ मेरा तीनों काल में कोई संबंध नहीं है इसलिए मैं सर्वथा असंग हूँ व्यापक हूँ पूर्ण हूँ तो जो दृष्टा श्रोता मानता ये सब किसको कहा जाता है वो जो प्रमाता रूप में विद्यमान है तो यहाँ श्रुति भी बोलते है नोअस्थि दृष्टा नोस्थि श्रोता नानता ये जो है ये अधारू प्रक्रिया में आता है प्रक्रिया प्रक्रिया में में में जो जो को के लिए किया जाता जाता है में तो है उस इसको कहा कि समझना आसान पड़ता है यदि वो नहीं होता उपाधि नहीं होता तो समझना मुश्किल पड़ता है इसलिए यहाँ पे शास्त्र बोल रहे हैं कि आत्मा भिन्न कुछ नहीं है और हमें तो आत्मा भी से आत्मा कोई नहीं दिखाई पड़ता सारा जगत ही दिखाई पड़ता है सबसे बड़ी दिखाई पड़ता है।, है।, इस, है इसी जगह पे हम लोग जो है घबरा जाते कैसे हो सकता है बात ही है यही माया की महिमा है यही माया की महिमा है यही अविद अविद्या माया यही महिमा करके बता रहे की जो है यहाँ पे जो है माया के कारण अकेला पूर्ण होते हुए भी अनेक और कोई दूसरा नहीं है मैं अपने स्वरूप में हमेशा अस्तित्व हूँ मैं अपने स्वरूप में हमेशा अस्तित्व हूँ अपने स्वरूप में प्रत्यपन होना कभी संभव ही नहीं है क्योंकि वहां पे दूसरा कोई है ही नहीं जो कुछ भी कार उत्पन्न करे आत्मा क्रिया के द्वारा उत्पाद संस्कार जो, जो आप चार उत्पन्न कर सकते हैं कोई वस्तु का हम विकृत कर सकते है परंतु तो आत्मा में ये चारो ही नहीं है आत्मा सर्वत असंग होने के कारण आत्मा को कोई साबुन लगा के संस्कार जो करते हैं हम कपड़ा कुपरा धोते है ऐसा नहीं कर सकते है की शास्त्र आदि कर्म करने से आत्मा को संस्कारित हो जाएगा ऐसा नहीं निष्काम कर्म करने से आत्मा आत्मा आत्मा हो हो गया नहीं नहीं नहीं सकता सकता मन होता है वो में नहीं है वो में को भी नहीं कर क्योंकि किसी के साथ कोई संबंध पीछना कुटना होना संभव नहीं है फिर आत्मा व्यापक है पूर्ण ऐसी आत्मा को अप्राप्त नहीं है नित्य प्राप्त वस्तु है तो और संस्कार जो विकार आप और प्राप्त आत्मा संस्कार नहीं कर सकते, विकार नहीं कर सकते हैं और आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा जो है जन्म रहता है इसलिए आत्मा को उत्पन्न भी नहीं होता आत्मा का विकार भी नहीं होता आत्मा का कोई परिवर्तन भी नहीं होता इस प्रकार हमारा जो पारमार्थिक स्वरूप है उसको जो है हमेशा मन में बार बार विचार करना जो भी आदि दिखाई पड़ता है वो मन में है और मन की विकार की मन की परिवर्तन की मन की जिसको मैं देखने वाला जब तक मन है और मन को यदि अमन कर देंगे मतलब कोई काम का है नहीं हमारा, तो क्या करना है इस भावना से से वस्तु चिंता नहीं मन तो फिर जो है हम दृष्टा भी नहीं है सुता भी केवल शुद्ध चेतन मात्र इसको दिखाती है आगे और बोल रहे न जायते इति भूय न चीजे तो अशक्ति प्रजायते फल न जन्मास्तो अमोहता अहम् परम ब्रह्म विन आत्मृक् न जायते इति जायसे भूयच न चीजें तो प्रजायते प्रजाते प्रजायते अलम् न ब्रह्म आत्म द्रेक, आत्म द्रेक, आत्म द्रेक पुरुष मैं ही हूं। और तो मैं इस प्रकार निश्चय कर जन्म लिया तो फिर दोबारा जन्म एक बार आ गया तो आ गया तो जन्म तो होता ही नहीं है तो अशुद्धि का बचाए ना जाए का तो नहीं था मरता भी नहीं है इसीलिए तुम मरोगे इसलिए डर ही नहीं होना चाहिए मन में शरीर पैदा हुआ तो निश्चित मरेगा आदमी तो खाली जी को मरना अनिवार्य है इसलिए इससे हम आ, मतलब बज भी नहीं सकते मरना है तो होना ही होगा इसलिए यहां से बोल रहे आहां परब्रह्म आहां परब्रह्म आत्म, आत्म पर जा एक बार मर के दोबारा पैदा होता वह पैर के फिर दोबारा मरता ऐसा नहीं है ऐसे बोलते हैं यानी कि जन्म मृत्यु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है न चाहिए तो असती जाते जब बीजी नहीं है तो फसल कहा होगा बीज जल गया जो आपके पास आपने अगले साल मतलब खेती करने के लिए कुछ बीज बीज बीज रखा हुआ था पर इसी तरह से आग लग के जल जल गया उन जाने फल छू खेत में डालने पर भी उन बीज से फिर फसल नहीं होता कि इसी प्रकार से अज्ञान का बीज जल गया फल तो क्या होता है फिर दोबारा उत्पत्ति होने का भी संभव नहीं अज्ञान का बीज जल जाने के कारण दुबारा फिर उत्पत्ति होने का संभव नहीं नहीं तो प्रजायत जब तो तो तो क्योंकि वो जल गया वो इसलिए ना न ना जन्म स्थित तो अमोह होता मोह नहीं है संसार के प्रति इसीलिए जन्म भी नहीं है हमारी संसार के प्रति मोह ही हमारे जन्म लादित है और नाश हो तो अविद्या से से से संसार की सत्य तो नहीं है संसारिक वस्तु हमारा तो कोई काम का नहीं है जो भी कुछ प्रतियोम है सप्न दृष्टि जगत की तरह प्रती थी होती है कुछ देर के लिए कुछ सप्न काल तक जो ओके उसका प्रयोजन सिद्ध करता है बाकी इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता भी नहीं होता इस प्रकार से नीज तो असती जन्म, तो भी होता। जन्म नहीं, है। भी नहीं है मैं सर्वत असंगश हो गया कौन सा मोह सांसारिक वस्तु सत्य है मैं और मेरा की जो मोह होता है यही हमारे जन्म के लिए मैं शरीर हूँ शरीर से संबंध रखने वाला वस्तु मेरा यही जो है हमारे बंधन का कारण होता है ना मैं असंग हूँ व्यापक हूँ इसलिए मैं असंग व्यापक होने के कारण कुछ भी मेरा नहीं है संसार में अपना शरीर तक भी मेरा नहीं है जो हमको अपनाशक देखा होता है मैं तो शरीर शरीर भगवान ने दिया था इसी चीज को समझने के लिए जब भगवान ने चीज समझा दिया कि बस इससे इस भिन्न कोई अशुद्ध चेतन भिन्न कुछ भी नहीं है संसार में देखने के लिए प्रती होते हैं क्योंकि ये प्रती तो केवल संसार हमारे लिए नहीं है संसार संपूर्ण परंतु ज्ञानी के मन जिसके पति तो और उसके पति कोई कर्म इससे कुछ प्राप्त हो गई सब बुद्धि बिल्कुल निकल जाता है फल तो क्या होता है फिर मृत्यु के चक्र में नहीं आती फिर जन्म मृत्यु के बंधन छूट जाते हैं जब तक शरीर के प्रब्ध है तब तक वो जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं फिर शरीर का प्राप्त प्राप्त जाने पर, फिर भी कई को तथा तथा अहम न परो जनस कल सदा ब्रमणे चये शिवे <speaking> मम तथा हम एव न परो न वन्नता विमुरता एवम न जनस कल्पना सदा शमे ब्रह्मणे च द्वे शिवे बोल रहे हैं मम इदम् इथम् इ एक ये बस तो ऐसा है ये नेड़ा है तथा इ तथा इदम् कि जे हमारे बस तो ऐसा है तथा मनुष्य हूँ पुरुष इस प्रकार हूं, हूं, इस प्रकार इससे भिन्न की, इस की चिंता जो है बिमुरता, जनस्य कल्पना ये बु, ये मूर्खता है इस प्रकार केवल कल्पना मात्र है इसमें कल्पना है सदा समय ब्रह्मणि अद्वे न न अस्ति अस्ति कदाई सर्वदा समय व्यापक तत्व कल्याणमय व्यापक तत्व उसमें कल्पना है मूर्खता है सदा समय ब्रह्म शिवे सदा न अस्थि इस वस्तु कभी है ही नहीं परंतु तो हमारे मन में हमेशा यही रहता है क्या मम इधम इतम चा ये ये मेरा है ये ऐसा है तो, बस तो ऐसा है, वो तो हुआ तो मैं पुरुष हूँ मैं धार्मिक हूँ मैं संन्यास हूँ मैं ये जानता वो जनता यही प्रकार हमारे मन में निश्चय रहता है इसका भिन्नो नहीं है कुछ ये जो है जो लोगों की जनस कल्पना भी था ये वो न सदा समय ब्रह्म शिवे अध्यय शिव भेद रहित कल्याण कलिप मंगलमय तत्व जो उस मंगलमय तत्व में ये इस प्रकार है वो उस प्रकार ये कुछ है ही नहीं ये कोई भी प्रकार नहीं है उसमें कोई भी प्रकार समस्त प्रकार निर्विशेषता ही ब्रह्म की विशेषता है स्वरूप की विशेषता है परंतु हम क्या करते हर प्रकार के विशेषता के साथ अपने को देखने का अभ्यास हो गया विशेषता को अपने गुण मानते हैं तो गुण के साथ अपने को चिंतन करते हुए मैं ये हूँ मैं वो हूँ इससे ये लाभ है वो वस्तु तो ऐसा है वो ये कर रहे मन जो है दूसरे के प्रसन्न करने के लिए लगा रहता है दूसरे वस्तु को चिंतन में लगा रहता है वही हमारे बंधन के लिए ये होता है मान यदि इस चीज को छोर करते थोड़ा सा भी भी यदि है तो आनंद ही आनंद है फिर हटती नहीं है मामा इदम च तथा इदम हटती ही मेरा है या वो इस प्रकार है और ये वस्तु तो ऐसा है तथा अहम एवं मैं ऐसे ही हूँ ना परो न ना मान्यता इससे भिन्नों की परमात्मा है नहीं और जो मैंने सोचा इससे भिन्न कुछ हो भी नहीं सकता ये जो है विमूढ़ता एवं जो शास्त्र बोल रहे हैं वो सत्य है हमारी मूर्खता है और ये लोगों की कल्पना है ये कहा कल्पना किया सब चीज क्योंकि कोई वस्तु नहीं हो तो कल्पना नहीं हो सकता इसलिए कोई ना कोई हमेशा जो कल्याण करे शिव मैपक तत्व है उस व्यापक तत्व के ऊपर कल्पित है मम एकदम से तथा न पर न था भिन्न भी नहीं है भी नहीं। भी नहीं। भी था भी है है है एवं न नौकर को अन्य होगा लोगों की कल्पना सदा समय हमेशा जो शिव कल्याणकारी व्यापक तत्व उसमें परंतु महा हमेशा ये इस प्रकार है वो उस प्रकार है वो बस वस्तु ऐसा हैत्व हमेशा एक रूप समस्त कौन सा रूप जिसमे कोई गुण नहीं है कोई दोष नहीं है कोई पाप नहीं है कोई पुण्य नहीं है जन्म मृत्यु जरा वैधि नहीं है इस प्रकार से निर्णायक इस प्रकार से निर्णय करके रखने से क्या होता है? तब मनुष, मनुष्य मनुष्य संसार बंधन से छूट आगे बोल रहे तयोरभा दयम ज्ञान मतीब निर्मलम महात्म तत्र न शोक मोहता तय नर्म जन्म वेदय ब्रह्म विदाम जद अद्वयम ज्ञानमेदि अद्वित बुद्धि अतीत निर्बल अत्यंत निर्मल इसी प्रकार की ब्लमिश ब्लैक में तो कोई मल उसमें नहीं है एक भेद बुद्धि मल हैद्वयम ज्ञानमेद रही जो ज्ञान है ना अत्यंत तो निर्मल है इसलिए महात्मा नाम जो इसको समझते हैं वो महात्मा है महात्माओं का तत्र इस स्थिति में आकर के मोह तो भी नहीं होता मोह मत सत्य है हाय मेरे पास ये वस्तु तो नहीं है तत्र को मोह कोको शुक एक, एक, एक, एक आत्मा को देखने वाले व्यक्ति को मोह ही नहीं है शार्थ में तो बुद्धि नहीं है तो शोक कहां से होगा मेरे पास ये नहीं है, तो का है, इस है। उसे मन में व्यक्ति बोलते हैं जद्दयम ज्ञानम अतीब निर्मल ये जो भेद रहित ज्ञान है ना ये अत्यंत निर्मल है भेद ज्ञान ही जो है दुष्ट ज्ञान है और भ्रांत है और वही हमारे बंधन के हेतु होते हैं सत्य तो बुद्धि और ये मेरा काम का चीज है ये बुद्धि के अभाव हो जाने के कारण ना कोई कर्म होता है ना कोई जन्म होता है जन्म से कर्म होता है और कर्म से फिर जो है जन्म होता है जन्म से कर्म कर्म से जन्म यही चिन्ह चलता रहता karma, janmabha, bhaved, ayam, brahmha, beyd, abhid, viddhaam, है तय अभावे नहीं कर्म जन्म वेद अयम ब्रह्म वेद विदम्ब विनिश्चय ये जो है जानने वाले व्यक्ति का ये निश्चय है इस संसार में कोई वस्तु सत्य नहीं है एक आत्मा ही सब ईश्वरी सत्य वस्तु है कोई वस्तु हमारी कोई पारमार्थिक प्रयोजन को मिटा नहीं पाएगा और व्यवहारिक प्रयोजन तो प्रद्ध से सिद्ध हो या तो उसके लिए क्या चिंता करना ज्ञानम अतीत निर्बल जो भेद रहित जो ज्ञान है ना ये अत्यंत निर्मल ज्ञान हमेशा ही अभेदभाव ने और कोई भी विशेषता के साथ ना देखे हमेशा सामान्य रूप से आत्मा के निर्विशेष भाव से पूर्ण रूप से विद्यमान है ये अत्यंत निर्मल है जब में, हम विशेष डालेंगे हम पुरुष है मैं विद्वान हूँ मैं बुद्धिमान हूँ मैं डॉक्टर इंजीनियर कोई भी मान पुरुष जो भी आगे विशेषता धार्मिक ये सब ये मल है ये आत्मा के ऊपर मल है इस मल को आपने में नहीं जोड़ना चाहिए महात्मा नत्व ना शोक मोहता है इसलिए महान आत्मा तक महान व्यक्ति महान व्यक्ति मतलब जिसके बुद्धि में इस महत्व तो आ गया संसार की वस्तु महात्मा मत तो कुछ संयासी को लेकर नहीं बोलना अच्छे विचारशील व्यक्ति जो शास्त्र वाक्य के ऊपर मान्यता देकर ऐसा निश्चय कर लेता है उसके संसार के प्रति ना कोई मोह हो होता है ना किसी वस्तु के प्रति शोक होता है क्योंकि शोक और मोह के अभाव होने के कारण उसका कर्म भी नहीं होता जन्म भी मोह मत है सांसारिक वस्तु हमारा काम में आएगा और शोक क्या है हाँ ये मेरे पास नहीं है इन दोनों का अभाव हो जाने के कारण जब ये भाव होगा तब तो हम उस प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे जब ये भावी नहीं है तो प्रयास के लिए कर्म भी नहीं है जब कर्म प्रयास के लिए बासना नहीं है कर्म नहीं है तो जन्म भी नहीं होगा इसलिए भव्य ब्रह्म इस प्रकार से ब्रह्म पुरुष के ऐसे ही निश्चय रहता है ज्ञान है व्यवहारिक ज्ञान नहीं है सामान्य जगत में तो सामान्य व्यक्ति से ये ज्ञान प्राप्त तो नहीं हो सकता है ये शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति शास्त्र में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति इस प्रकार वाक्य को बोल सकते हैं और इस प्रकार चीज का अनुभव कर सकते हैं भवेदेदिदा निश्चय वेद जानने वालों को उठना ऐसा ही उनका निश्चय रहता है तो हमें तो जागृत में वस्तु दिखाई पड़ता है तो हमारे प्रयोजन भी सिद्ध करता है जागृत वस्तु तो जिससे वस्तु प्रयोजन को कर सिद्ध करता है पर कोई वस्तु होता ही नहीं है उसी प्रकार जागृतकालीन वस्तु जागृतकालीन प्रयोजन को कर सिद्ध करता है परन्तु वो स्वप्न में कुछ नहीं कर पाता सुषुप्त में भी काम नहीं आता काम नहीं आता है। ये जागृत भी ऐसे ही सपनों के तरा है।, है, है।, है और ये जो है बाहरी वस्तु तो क्या आता है स्थूल शरीर के कुछ प्रयोजन को सिद्ध कर पाता है और मन उससे संतुष्ट होता है परन्तु वास्तविक यदि स्थूल शरीर से तादात्मा छूट जाए फिर बाहरी वस्तु तो की क्या आवश्यकता रह जाता है मकान दुकान अन्न वस्त्र वस्त्रस्थान तूल शरीर अपने प्रब्द से जैसे होगा उसी से ही चलेगा उससे भगवान क्योंकि भगवान ने शरीर को दिया है कुछ काम को करने के लिए कराने के लिए अथवा कुछ अनुभव करने के लिए उस काम को करने के लिए जैसा जैसा वस्तु की आवश्यकता है भगवान की प्रतिज्ञा है कि हम उस चीज को आपके ढो के ला के देंगे तो बिना कारण उस विषय को चिंता करने मन में विक्षेप उत्पन्न करने से क्या लाभ है मन में विक्षे उत्पन्न करने से क्या लाभ है बोल रहे हैं कि, कि तय अभाव न ही कर्म न जन्म शोक मोह के अभाव हो गया मोह मतलब जगत में सत्य जागतिक वस्तु में और मोह हो गया उसकी प्राप्ति की इच्छा इन दोनों के जब अभाव हो जाता है तब तो कर्म नहीं होता और जब कर्म नहीं होता तो जन्म नहीं होता बस इस प्रकार से वेद जानने वाले को ऐसा निश्चय रहता है आगे देखिए बोलते हैं शुद्ध में सुषुतवृतिजो न पश्यति दयम् तु पश्य दया तो इति चयत्वत कुर्क्रिय्च स आत्मिद्ह निश्चय सुषुप्तवृतिजो न पश्यति दयम् पश्य दया तो पश्य अदा न क्रियश्च स आत्म इति निश्चय देखिए व्यवहार में कैसे रखना है इस प्रकार मतलब जो भी कुछ आंख के सामने हो रहा है बस देखते हुए भी वो कोई परमार्थिक वस्तु नहीं है परमात्मा ही एक मात्र शब्द वस्तु है इस प्रकार से जागृति अपनी जाग्रति जो न पश्यती जागृत में भी जो व्यक्ति देख को कुछ वस्तु तो दिखाई नहीं देता मतलब अपने उपयोगी वस्तु तो नहीं दिखाई देता भेद तो दिखाई देता पश्चना वो तो जो है देखते हुए भी वहां पे द्वैत तो देखते हुए मतलब अलग अलग नाम रूप दिखाई देने पर भी उसके अंदर एक अद्वित तत्व उनको भेद रहते चेतनात्मा ही दिखाई पड़ती है दया तु पश्चन अपी पश्यति ओ न पश्यति देखते हुए दिखाई देने पर भी भेद-बुद्धि मिट जाने के कारण उसके अंदर शुद्ध पड़ता है तथा चूरवन अपनी निष्क्रिय सज ठीक है शरीर का कर, जैसे कर्म निपश ये देखिए भगवद गीता में कर्मणि अकर्म जो पश्चिम कर्म होते हुए भी उसमें जो अकर्म देखते हैं मतलब आत्मा में क्रिया नहीं है शरीर में क्रिया इसी प्रकार तथा मतलब शरीर के द्वारा कर्म करते हुए भी निष्क्रिय जो आपने आप जानते हैं कि मैं हमेशा ही निष्क्रिय हूँ शरीर अपने प्रलब्ध के कर अनुसार कर्म कर रहे मैं तो अकर्ता निष्क्रिय हमेशा ही निष्क्रिय हूँ तथा कुरबन ता अपनी निष्क्रिय सजा स आत्मविदेद आत्मा को जानने वाला न अन्न दूसरा कोई नहीं है इति निश्चय इस प्रकार से ऐसा निश्चय करते हैं इस प्रकार छुट्टी ऐसा निश्चय करके दिखाता है स आत्माविद न अन्य इति यह निश्चय ऐसा निश्चय करो ठीक है शरीर कर्म करने से मेरा अपना आत्मा घटिया आत्मा हो गया और शरीर कर्म नहीं करने से वो महात्मा है स्त्री वो अच्छा आत्मा हो गया यही आत्मा में ना घटियापन है ना बढ़ियापन है आत्मा में न घटियापन है ना बढ़ियापन है ये तो बुद्धि में है इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं जिस प्रकार सुश्रुप्ति अवस्था में इस चीज को यहाँ पे मैं इसीलिए तो और, और भविष्य की चिंता छोड़ दो बस जो हो रहा है देखते रहो एक दूसरी बात क्या है जागृत काल में भी सुशुप्त की तरह बैठे रहो जहां भी कुछ भी विक्रिया हो रहा है और शरीर इन मन बुद्धि पे हो रहा है वो मुझ में नहीं है जैसा सुशुप्त में हमारा दोनों शरीर से तादात्मा छूट जाता है सोचना ही नहीं आता आत्मा हमेशा एक रूप है और शरीर को प्रद्ध भगवान ने जो लिख दिया वो होना ही है उसको हम बदल भी नहीं सकते है और शरीर अपना काम करते हुए भी, भी आत्मा में कोई क्रिया नहीं है इसलिए जागृत में रहते हुए भी सुषुप्ति के तरह रहना सुध सुप्त व जागृति जो न ना सुषुप्ति के समान जागृत में भी जो व्यक्ति बाहरी वस्तु को नहीं देखता एम तुपश्चन अपी जो अद्वैत दोयम तुपशन अपी द्वैत दिखाई देने पर भी उसके अंदर एक अद्वैत तत्व यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी हर जगह यही चीज मन में रखना शरीर अलग अलग दिखाई देने पर भी अलग अलग क्रिया होने पर भी इस सभी के अंदर एक शुद्ध चेतन तत्व तो विद्यमान है इसमें कोई क्रिया नहीं इसमें कोई क्रिया नहीं है इस प्रकार से शारीरिक क्रिया जो इस प्रकार शरीर की क्रिया को अपना मानते हैं तो शरीर के साथ उसका परिवर्तन होता है और जो शरीर की क्रिया से अपने को अलग कर लिया उसको ना जन्म होता है ना बड़ा शरीर प्राप्त होता है दया दया तुपश्चन अपी श्रद्ध है तथा देखते हुए भी न पश्य पश्यन अभी न पश्य के कारण करो ना किन गल उन्मिशन निमिषन भी ये सब कर इंद्रियांद्रियु वर्त धारण भगवद्गी में भगवान श्री कृष्ण जो पंचमाध्याय में बोलते हैं पंचमाध्याय ऐसा करके निरूपण करके दिखाए इसलिए सुगृत जो नशन देखने पे कि तो में हो गया जा कोई क्रिया नहीं जा आत्म भी तु तो, आत्मव्य पुरुष है न अन्न तो बाकी मुख्य पूर्ण अपने अनुभव करते हैं न अन्न यह निश्चय इस प्रकार से यहाँ पे निश्चय करो इस प्रकार से निश्चय करो और बोलते इति इति दमुक्तं दमुक्तं भवेत् इह मै वेदांतुच्य निश्चि भेद न्योम कर्म भी आपका दृष्टि सबसे श्रेष्ठ दर्शन क्या है आंख कुछ देख रहे हैं परंतु मन से निश्चय रहता है ये क्रिया शरीर में है आत्मा में नहीं है ईश्वर सबके अंदर बैठा है कोई क्रिया नहीं है इस प्रकार से परमार्थ दर्शनम एकदम माया ये परमार्थिक जो स्थिति फिलोसफी जो है मेरे द्वारा इस प्रकार कहा गया परमार्थ दर्शनम माया उक्तम मेरे द्वारा कहा गया ही क्योंकि ये वेदांत ये वेदांत में श्रेष्ठ तत्व को निश्चय करके दिखाया गया वेदांत में ये निश्चय होता है इसलिए वेदांत निश्चितम पर्व वेदांत में वेदांत में ही ये निश्चय करके दिखाया गया है जो व्यक्ति इसको निश्चय कर लेता है निश्चित भवित जस्मिन विषय निश्चित हो जाता है संसार में ले या कर्म भी और कर्म करते हुए भी कर्म का द्वारा कर् ले पायमान नहीं होता जैसे आकाश शब्द रहते हुए तो भी किसी के साथ ले पायमान नहीं होता किसी के साथ ले पायमान नहीं होता इस प्रकार से पे आकर प्या प्या के बोल रहा है देखो भाई मैंने अच्छी तरह से समझा करके तुमको वेदांत किया गया है उस श्रेष्ठ निश्चय को हमने तुम्हारे सामने कह दिया, सामने दिया। मेरे द्वारा इस पारमार्थिक वस्तु को दर्शन मतलब ऐसा होता है देखना परंतु यहाँ पे देखना मतलब समझना ये जो वेदांत में इसको समझाया क्या है ये जो है, मेरे इस तो क्या है उसको मैंने कथन कर दिया गया किया मेरा नहीं है। जो कहा, उसको हमने आपके सामने रख दिया यदि तुम्हारा इस विषय में निश्चय हो जाता है यदि निश्चित भवे अस्मिन इस विषय में जो तुम्हारे विमुच थे वो व्यक्ति जिसके इसका होता है वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है संसार बंदन जी इव इह भी। वो इस लिप्य में कर्म करते हुए भी कर्म बंधन के द्वारा ले पायेमान नहीं होता ये पायेमान नहीं होता पर वेदांत विनिश्चित परम विमोच शास्त्र वाक्यों के विश्वास गुरु वाक्य के विश्वास शास्त्र ने ऐसा बोला ऐसा निश्चय करके जो व्यक्ति रह सकता है संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं होता बंधन से मुक्त हो जाते है, उस से परमर्थ ते ते है। जो व्यक्ति इस निश्चय को जैसा मैंने दिखा है उस को, जिस किसी भी व्यक्ति को इस विषय में ऐसा निश्चय होगा तो संसार बंधन से निश्चय मुक्त हो जाएगा कर्म भी आकाश की तरह ओझा यहाँ पे अपने कर्म के द्वारा ले पायेमान नहीं होता इस प्रकार से आत्मा के तो कर, तो लिए तो right आत्म को को तो तो समस्त क्रिया से मुक्त है उसके अंदर जन्म मृत्यु जरा वैधि भूख प्यास पाप पूर्ण कुछ भी नहीं है सर्वत असंग इस प्रकार के निश्चय रहने पर शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म प्रब्ध होने पर भी उसके पाए, नहीं होता क्योंकि तो बुद्धि से सब समय है इसे समझाते व्यवहार तो कैसे करेंगे व्यवहार तो कैसे आत्मा में तो अच्छा ठीक है ये हमने निश्चय भी कर लिया परंतु शरीर जब तक है तब तक कुछ तो कुछ व्यवहार तो होगा हाँ साक्ष की तरह व्यवहार करते रहो बस शरीर कुछ काम कर रहे है, अपने अपने अपना शरीर का भी, का भी शाक्षी बनो, अपने का भी बाहरी बनो बस आपको पाप पुण्य नहीं रहेगा इसको समझाते बोलते एक जंतु नाम चो तो अन्नता अज्ञात इति अशर्त्य सद निवर्तते सत अशीति निवर्त इतम सतम जंतु नाम निवर्तते ते कि इक्षित इस प्रकार से इक्षित देखना बस आत्मा की जो है सब को देखते रहना ये इसका स्वाभाविक स्वभाव है आत्मा कुछ करता नहीं देखना मतलब तो उपस्थित रहना मात्र साक्षी जो है वो दे, देखने में कुछ क्रिया होता है परंतु साक्षी जो है एक देख रहे हैं परंतु उसमें साक्षी उस में तो साक्षित्व तो नहीं रह जाता साक्षी में यदि सुख दुख उत्पन्न होगा तो साक्षित्व तो नहीं रह जाएगा तब तो, तो वो पर हो जाएगा इसीलिए आत्मा में जो इक्षित्व है सत्य होता है जंतु नाम था तत्व अन्नता और जो है जीव जो है इससे जो भी यहाँ पे सांसारिक वस्तु दिखाई दे रहा है जीव वो उससे भिन्न है जब जनता साक्षी तो मतलब जो इसको देखता है साक्षी देखता है, जो होता है। अज्ञानात तो और ये जो है की मैं वो हमसे अलग है ये हमसे अलग है इस प्रकार जो ये अज्ञान से भेद बुद्धि होता है मैं ही सभी में पूर्ण रूप से व्यापार इतनी वर्त बस तुम्हें अस्तित्व सभी के अंदर तुम्हारी अस्तित्व ही विधमान है इस प्रकार भावना से क्या होता है कि वो भेद बुद्धि निकल जाते हैं ईश्वर जो है की सर्वत व्यापक है समान रूप से व्यापक है सर्वोत्व समान रूप से व्यापक होते हुए भी जो है हम लोग क्या करते हैं ईश्वर नहीं करते अलग अलग वस्तु में अलग अलग बुद्धि करके ये भिन्न है वो भिन्न ऐसा, ऐसा सोचते है ऐसा सोचते हैं और उसको सत्य भी लगता है परंतु आत्मा में में जो है मतलब केवल मात्र तो अपने क्यों क्योंकि कथा तो कोई क्रिया नहीं होती बा रहित अवस्था में कोई क्रिया नहीं होती और अभिकारी वस्तु में क्रिया होना संभव नहीं है इसीलिए इक्षित्रदम अन्नता है इससे भिन्न रूप में आत्मा जिसको मैं देख रहा हूँ उससे मैं हमेशा भिन्न हूँ अज्ञान और जो भेद तुमको दिखाई दे रहा है वो शरीर भेद है, वो अज्ञान है परंतु तो तुम अपने को सद दृष्टि से देखोगे मैं ही रूप में हरेक में विद्यमान हूँ सदरूप में हरेक में विद्यमान इस प्रकार से यदि रहता भावना रहता है तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारी अस्तित्व तो कभी खोएगा ही नहीं हमेशा तुम्हारी अस्तित्व बनाई रहेगा मृत्यु के खोने का कोई डर नहीं आया मनुष्य के मन से तुम मात्र हो तो इसलिए भेद बुद्धि जो निकाल जाए तो क्या हो जाएगा क्योंकि संसार में चाहे घट मैं ना रहूं परंतु तो संसार की अस्तित्व की कालेसू जगत सत्ता में नभिचर तीन काल में जगत अपनी सत्ता की व्यभिचर नहीं करता नाम रूप में व्यभिचर होता है इसलिए नाम रूप से भिन्न करके नाम रूप को देखने वाला हो जाना चाहिए क्या हो जाएगा शाक्षित और तो साक्ष्य सापेक्ष में, में अपने आप सिद्ध होगा और चाहे ये शरीर रहे चाहे ना रहे परन्तु तो तो हमारे अस्तित्व में कभी कमी आने वाला नहीं है हमारे अस्तित्व में कोई कमी आने वाला नहीं है क्योंकि अस्तित्व हमेशा रहता है तीनों काल में जगत अपनी सत्ता को कभी नहीं खोता जगत अपनी सत्ता को कभी नहीं खोता इसको अज्ञान के कारण भेद दिखाई पड़ते हैं सदस्य इतनी है। मैं सतरूप में हर एक में विद्वमान हूँ इस भावना से भेद बुद्ध निकल जाता है भेद बुद्ध निकल संसार में आजकल ये भेद बुद्धि हर जगह पे जय समस्या उत्पन्न करते हैं वो हमसे अलग है उसके पास ही हमारे पास है। मैं अलग ये नहीं है को ये हर जगह पे समस्या उत्पन्न करते व्यक्ति जहां प्रकार से किसी भी वस्तु की भोग कर रहा है कोई काम कर रहा है कोई भोग को वस्तु है भोगता है और भोग भोग भो, भो, भो, को वस्तु और भोक्ता सभी को सत्य स्फूर्ति प्रदान मेरे पास क्या कमी है मेरे पास क्या कमी है? इसलिए इस भावना को लेकर के जब हम बैठ सकते दोबारा तो तो जो है जन्म नहीं होता आप जो बोलेंगे संचित कर्म कहाँ जाएगा मेरे साथ तीनों काल में शरीर का कोई संबंध कभी था ही नहीं तो शरीर ने जो कर्म किया तो, तो संबंध नहीं थो गया एक ही ज्ञान आग्नि से को है, फिर थोड़ा सा जो है, है।, है, है। हाँ। पैंसठ तक किए थे मतलब वहां तक दोबारा करेंगे मारमाम शक्रिद इमाम बिहारन व्यापार कंथा भवना। रथा पात्र भूपालूकुटी व्यापारे चितिनी है ये अस्थायूपालूकुटी कटि मतलब जो राजाओं की जो करके जो एक छोटा बिहार अलग अलग इस धनी व्यक्ति के पास मतलब दौड़ना लक्ष्मी की श्री जो है इधर उधर दौड़ने की स्वभाव है रमाम चेत माँ रमाम चिंत धन की चिंता वही चित्त रमा की चिंता मत करो क्योंकि उनकी सारी अवस्था क्या है सत्य इमाम आस्था, आस्था चंचला की जो पत्नी होता है वो चंचला क्यों ना हो इधर दर, दर भागती रहती है लक्ष्मी की ऐसी स्थिति है इधर दर भागती रहती है बिहार न्यापार बंगम करना इधर उधर जाना यही इनका स्वभाव हो गया इसलिए हेमंत इस लक्ष्मी की अथवा ये जो है अस्थायी जो संपत्ति है इसको चिंतन मत करो ये जो है एक लक्ष्मी जो है सबसे निकृष्ट संसार में सारा अर्थम अनर्थम भावे नास्तिक सुख ले सत्यम अर्थ में अनर्थ की भावना हमेशा करो इसमें सुख की ले सत्य बिल्कुल नहीं है सुख बिंदु मात्र भी नहीं है पुत्रादी धन वाली अपने धनवान व्यक्ति का अपने पुत्र से भी डर होता है कहीं मेरे को मार के मेरा पुत्र मेरा धन ना ले। न छेद्र रीति हर जगह की चरण में मन लगाओ, भगवान चरण में मन लगाओ क्योंकि लक्ष्मी जो कभी किसी के पास नहीं रहा तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा और यदि आवश्यकता है तो भगवान की प्रतिज्ञा उस हिसाब भगवान पहुंचा भी देखो इस, छोड़ करके अब इसलिए कंथा कं मतलब ये जो कंथ मतलब जो गुथरी बोलते हैं गुथरी गुथरिया सामान्य वस्त्र जिसको लेने से हम, जिससे हमारा काम चल जाता है बस उतने में से हम लोग क्या करेंगे भवन द्वारा ने तो बा, बा, वाराणसी में प्रविष्य मतलब वाराणसी के भगवान शिव जी के दरबार में वाराणसी उसमें जा करके बैठ जाएंगे उसमें जाके बैठ जाएंगे की वाराणसी के दरबार शिव जी के दरबार में जाके बैठ जाएंगे हाथ में पानी पर तो वहां पे तो अन्न पुण्यश्व है ही जो भिक्षा देगा उसी से जीविका निर्भर चलता रहेगा वाराणसी तो क्षेत्र में जाके रास्ता के किनारे भगवान के मंदिर के बगल में कहीं बैठ जाएंगे उसी से हम संतुष्ट रहेंगे मन तुम्हें धरधर भागो नहीं तुम्हें धर उधर भागोनी बुद्धि और मन की ये लड़ाई बुद्धि और मन की बुद्धि यदि निश्चय करके मन को समझा देती है देती है तब फिर मन इधर उधर नहीं भागते और बुद्धि यदि निश्चय नहीं कर पाती मन का तो मन भागना ही रहेगा मन भागता ही रहेगा रहे। इसलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि मन जब हमने निश्चय किया कि बस गंगा तट में शिव जी के नगरी में हाथ में कुछ नहीं बैठे रहो जो भाग्यवशात जो आके पहुंचेगा उसी से हम संतुष्ट रहेंगे लक्ष्मी के पास विषय में चिंतन करने से क्या अलावा जैसा चलना होगा शरीर को अच्छा चलेगा जैसा प्रद्ध बना रखा आगे बोल रहे दाक्ष, नियस्त रन, भवराश रस आश्वादने लंप नोचे चेत समाधो सहसा निर्विकीत सरस कवय पार्षेदाक्षिणा पश्चात रिता चामी यद्यस्तुवरशदा नील पट नेत प्रवेश सहसा निर्विकपे स यदि तुम्हारे पास भोग्य वस्तु बहुत है यदि तुम्हारे पास भोग्य वस्तु बहुत है और भोग्य वस्तु को ठीक है इच्छा है तो कोई बात नहीं तुम चलो परंतु यदि नहीं है तो बेकार, उनके लिए चिंता क्यों करते हो चलो बस भगवान की नगरी में जा करके बैठते हैं, भगवान चिंतन करते हैं दर्विकल्प समझ में अब आपके आगे आगे गाने वाले कोई होंगे बगल में कोई आप, आपका स्तुति करने वाले होंगे पीछे पीछे कोई माता आपको चामर लेके मतलब आ राजाओं कि जो होते हैं चामर लेके जा रहे वस्तु तुम्हारे पास सहज रूप में है। है भवोदन करो मतलब अभिप्राय यही है स्वाभाविक रूप से यदि ये आता है तो उसको निषेध नहीं करते हैं पर शरीर की है हमारे साथ भोग की कोई संपन्न नहीं है यदि गुरु भवन लम्ब मत भाषण में तुम उसमें लिप्त तो रहो न चेत यदि ऐसा नहीं है इसके पीछे दौड़ो नहीं प्रविशहसा निर्विकल्प समाध समाधो, मतलब ये संसारी कोई वस्तु हमारे लिए काम करनी है कोई विकल्प मत करो कि ये ये हो सकता है ये मेरा काम आए आज नहीं तो कल आ सकता है अथवा आगे आ सकता है इसलिए इसको रख लेना चाहिए इसको नहीं रख ये कुछ विकल्प मत करो बात नहीं है तो नहीं है तो उसको लेकर के कोई चिंता मत करो सरसो पार्श दक्षिणा आगे आगे आपके सामने कोई गायक मंडली है यदि इस प्रकार से तुम्हारे पास विषय वस्तु राजा थे ना ऐसा सहज रूप में उपलब्ध होता है तब तो ठीक है तुम भोग लम्पट बन जाओ भोग लिप्सु बन जाओ तो कोई बात नहीं कर लो फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा तुमको किसमें क्या क्या दुर्गति हुई क्या दुर्गति तब नहीं है तो उसके पीछे चे, चेत, चेत हे हे मतलब रहो संसारिक वस्तु हमारे कोई काम नहीं है ये हो सकता ये काम आ सकते, काम आ सकते काल काम आ सकते इस प्रकार कोई विचार नहीं है बस ये हमारे काम का है ही नहीं मन को निश्चय करके भगवान की बनारसी नगरी में शिव जी के नगरी में चुपचाप अपने शरीर धारण करने के लिए जितना चाहिए उतना भगवान दे ही देते हैं उतना भगवान दे ही देते हैं उसके लिए भागा दौरी करके भोग इच्छा करके ये मिल जाए वो मिल जाए इससे कोई लाभ नहीं है तब विपरीत जीवन का जितना समय बचा हुआ है मन आज भगवान की चिंतन में लगा नहीं तो फिर संसार फिर पुनरूपि जनम पुनरुपी मरणम पुनरपी जटरी जयनेक्र में घूमते ही रहूमते ही रह चरण की चिंतन करो जिससे संसार बंधन से मुक्त हो सकता नहीं तो बात ही भोग भोग से दुर्गति होती है तो कभी होती ही नहीं है दुर्गति एक एक के बाद एक दुर्गति प्राप्त होता है इसलिए भोग इच्छा मन से छोड़ दो जो भोग को तो आपके पास आना होगा वो तो प्रत के पास आएगा और वो मेरा है ये ये भावना, लगाने भी छोड़ देना है जिसके काम में आएगा आएगा यदि ईश्चर्य के कुछ काम में आता है तो आएगा अपनी तरफ से कोई स्टैम्प नहीं लगाने का इस प्रकार से मन को भगवान में का अपने शब्द स्टैंप लगाने से क्या होता है इसकी रक्षा कैसे होगी उसको देखेंगे उस क्या करेगा यदि कम हो जाता है तो क्या होगा ये सब अनहेसरी थॉट मन में आने लगता है उसमें से मन को पूरा हटा करके बस अपनी स्वरूप भाव में बैठे रहे और भगवान की चरण में मन लगाए कि यदि आपके पास भोग वस्तु पर्याप्त है ठीक है भोग करने परंतु उसके भी दुर्गति को समझ लेना कि भोग वस्तु क्या करेगा परिणाम आप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधा ये सब जो हमारे संस्कार को बदल देगा थोड़ा सा भगवत प्राप्ति की इच्छा वेदांत ने की इच्छा संसार छूटने की इच्छा है परंतु भोग इच्छा आती है उसको करेंगे तो फिर उस प्रकार के संस्कार मन में जागरित कर देगा थोड़ा तो फिर संसार में घूम कर आना पड़ेगा इसीलिए साके प्रति मन हटा करके शिव जी के चरण में मन लगाओ मन इधर उधर भागा भागा दो मत करो मान तो तुम्हारे पास पूरा संसार भी मिल जाता है तुम्हारे तो कामना कर तो मान लिया तुमको मिल जाएगा मिलने से क्या हो जाएगा कुछ देर के लिए क्षणिक के लिए थोड़ा मानसिक संतुष्टि फिर मंदुष की तरफ भागे फिर मंदुष की तरफ भागेगा इस इसलिए जो है पहले से ही इसको निश्चय करके हमने मन की जो है गति को और मन की स्थिति मन की प्रकृति ये हमने देख लिया देखने के बाद इसलिए तु, हो हर चीज तुमको मिल गया लाभ क्या हुआ जरा सोचे इस चीज को एक दिन अथवा दो दिन थोड़ा सा मन चुप बैठता फिर दोबारा उछलने लगते इस चीज को देख करके जान करके तो आप जो है इस चीज की इच्छा ही मत करो क्योंकि मन मन की स्वभाव है वो हमको रहेगा इसको में रखते बोलते हैं प्राप्ता श्रीह कामा पदम प्राप्ता तथ कि काम उदातृत बोलो तुम्हें क्या लाभ मिल जाएगा प्राप्ता श्री सकल काम उदात तो जितना भोग वस्तु को तुमने प्राप्त करना चाहते थे सब वस्तु तुमको प्राप्त हो गया क्या लाभ उससे मन की इच्छा में इससे क्या लाभ होगा संपादिता प्रणय निस मतलब बंधु वर्गो अपने दोस्तों को साथ जो तुमने से सेवा उवा आते थे, थे वो सब धन दौलत में प्राप्त है समस्त मौज मोस्ती करने के लिए दोस्तों के साथ जो भी चाहिए था वो भी तो मैं प्राप्त है परंतु होगा क्या शरीर जो है भगवान ने कई कल्पों तक रहने के कल्प स्थितम तनु तो मनुष्य का शरीर एक कल्प तक स्थित रहे ऐसा आपको मिल गया होगा क्या क्या शरीर के साथ मत लंबा समय तक रहना कोई अच्छी बात है इससे दुख बढ़ेगा ही घटेगा नहीं दुश्चिंता बनेगा मान लो प्राप्ता श्रेय सकल जैसे अर्जुन ने बोला ना वहां में नहीं प्रपस्तोक दद्द, ना ये जो सारा जो मिल जाए त्रैल राज्य शत्रु फिर भी मेरा शोक मीतने वाला नहीं तू तो ऐसा ही रहेगा एक के बाद ही होता ही रहेगा इसलिए बोलता ही यहाँ पे चित्तोरी अच्छी तरह समझ करके देखो ये शरीरधारी जो है इसके समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाला जो ऐश्वर्य प्राप्त हो गया या मन शांति के बैठेगा एक दिन जाते ही दूसरा दिन बोलेगा अरे उसके पास तुम्हारा शत्रु मित्र भाव था तुम शत्रु के सर के ऊपर पैर रख के बैठेगा तुम्हारा पैर के नीचे दबा हुआ शत्रु मन लो दब गया क्या लाभ होगा दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि शत्रु को दबाया शत्रु तैयार हो जाएगा मान लो लंबा समय तक रहने के लिए जीवित रहने के लिए सुस्त शरीर दिया क्या लाभ होगा क्या भोग की इच्छा पूर्ति हो जाएगी राजा जजाती ने ऐसा बोला था नजातु कामान काम कृष्ण भोग्य न थी ये बरते वस्तु को भोग करने से काम कभी शांत तो नहीं होता आग में देने पर वो घृत आहुति देने पर आग बढ़ती रहती है इसीलिए काम शांत तो नहीं होते इतने सारे भगवान दे भी दे तो लाभ क्या होगा जरा इस चीज को अभी विचार करिए बहुत अच्छी जगह बुलाया मान लो जो भी चीज तुम चाहते हो भगवान तुमको सब दे दिया क्या मन शांत होगा फिर क्या और फिर जो है उसको अलग कर दो। जो से आया हुआ है, उसको ऐसे ही पर दो कुछ भगवान शरीर से कर रहा था है, तो कर लो पर मन से बिल्कुल अलग रहो मन से बिल्कुल अलग रहो इसके साथ मेरा तीनों का संबंध ना था ना है नहीं, नहीं हो सकता है। इस इस प्रकार से, इस भाव से भाव हम इसलिए यहां पे बोल रहे हैं कि ये देखिए मन को समझा रहे मन मेरा एक बार विचार करके देखो कितना वस्तु तो तुमने बचपन से देकर अभी तक मांगा उसमें कितना भगवान ने तुमको दे दिया क्या तुम शांत हुए नहीं हुए बढ़ते रहे बढ़ते रहे इसीलिए सारा संसार राज्य शत्रु सहित राज्य मिल जाए फिर भी मन शांत होने वाला नहीं है मन एक नया नया चीज सोचता रहता है नया नया चीज प्राप्त करने की इच्छा करता है इसीलिए वैराग्य ही परम शांति स्थान है वैराग्य ही परम आनंददायक है न ही परम मौन मस्ति किंचित निर्वासना रहित शुक्र कहीं नहीं है पासना सुख है उस आग, परम उसना है इसीलिए मन यदि हो जाते हैं। और सबसे स्थिति हैं। सबसे स्थिति स्थिति। है, इसलिए मन बस अब जाए इस संसार के चिंतन को छोड़ करके संसार भगवंधन से पार कैसे हो सकता हो इस चिंतन करने के लिए केवल भगवान चिंतन कर तक मिला हुआ है क्या कोई कम है क्या कोई और मान लो शरीर रक्षा करने के लिए जो भगवान ने दिया मृत्यु जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसको भी हम टाल नहीं सकते इसीलिए कोई अन्य शरीर जख्मी नहीं उठाए जो सामान्य रूप से चल रहा है उसको चलने दीजिए आवश्यकता अनुसार कोई डॉक्टर जना देखा मृत्यु है तो न मेरा पाप है न मेरा पुण्य है न मेरा सुख है न मेरा, मेरा, मेरा दुख है मैं सबसे परमा सुख स्वरूप हूँ इस प्रकार बार बार बार बार मन में विचार करते रहने से मन सुशंसा से मन उठ करके बस बाकी जीवन भगवान के नाम को लेकर के बिता है बाकी जैसे भगवान रखेंगे वैसे यदि भगवान से नाम लेकर के बिताने वाले भगवान कभी दुख में नहीं रखिए कहीं कल्याण दुर्गत है कल्याण मार्ग में पैर रखने वाले व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होता आपात दृष्टि से कहीं दुर्गति प्रती होने पर भी भगवान की दृष्टि से हमारी तो दुर्गति नहीं है वो हमारी अच्छाई के लिए है इस प्रकार भगवान की तभी बोले ठीक है पे रखते हैं पूर्णमद पूर्णमित पूर्णात पूर्णम गच्छते पूर्णश् पूर्णमा पूर्णमे वा वशिष्य ओम शांति श्रांति शांति ओम नमो नारायण नमो नारायण